आके लिए सूक्ष्म शरीर को खराब करने से बचना पड़े जैसे शरीर का आराम या शरीर का मजा तो स्थूल शरीर तो जल जाएगा लेकिन आराम और मजा के लिए जो गड़बड़ करेगा सूक्ष्म शरीर में संस्कार पड़ा रह जाएगा वो तो बेईमानी छोड़कर भक्ति योग चाहे ध्यान योग करें लेकिन बेहिमानी छोड़कर स्तूल शरीर को स्वस्थ रखे लेकिन स्तूल शरीर के मजे के लिए सूक्ष्म शरीर को बेहिमान न बनाए कपटी न बनाए दूसरे का शोषक न बनाए तो योगी भक्ति योगी बनेगा ध्यान योगी बनेगा योगी अठ योगी आदि बनेंगे अगर प्रेमी बनना है तो भी सब में एक परमात्मा शिव परमात्मा शिव शिव माना सबका कल्याण करने वाला जो व्यापक चैतन्य है उसको बोलते परमात्मा परमात्मा सब में है तो राम भी उसी को बोलते कि सब में राम रामराय श्री राम स्थूल शरीर सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर तीन है अपने और तीनों से परे जो है वो परमात्मा शिव है अथवा राम है या ईश्वर है और वो आनंद स्वरूप है जो आनंद स्वरूप है वही ज्ञान स्वरूप है जो आनंद स्वरूप है ज्ञान स्वरूप है वही नित्य है वो नित्य स्वरूप जो है उसको पाने के लिए तत्व ज्ञान के द्वारा भी पा सकते विवेक से तो विवेक से ये हाथ में नहीं हूं पैर में नहीं हूं हृदय में नहीं हूं ये सब मेरा है और ये बदलता है जिसको देखने वाला मन बुद्धि है वो भी बदलता है उसको भी मैं देखता हूँ तो मैं स्थूल शरीर नहीं हूँ मैं सूक्ष्म शरीर नहीं हूँ मैं कारण शरीर नहीं हूँ तो तीनों शरीरों से जो रहित है वो मूल चैतन्य आत्मा ब्रह्म एक ही है जैसे घड़े का आकाश और महाकाश एक है ऐसे ही वो आत्मा और परमात्मा एक है ये विवेक के द्वारा उस एक ब्रह्म आकाश किनारे व्यापक परमेश्वर सृष्टि के आदि में था और सृष्टि का आरंभ होने के लिए वो व्यापक ब्रह्म में से अंड आकार अंडला बड़ा विशाल वही उसी में से अंड में से ब्रह्मांड ब्रह्मांड में से अंड परम्परा चल बीज में से अंडे में से मुर्गी मुर्गी में से अंडा चल पड़ा तो वो, वो गोलाकार था इसलिए उसी परब्रह्म परमात्मा को शिव में अभिमान अभिमानते शिवलिंग आदि की याद आने के लिए कोई आकृति नहीं फिर भी इंद्रिया आकृति वाली है तो आकृति वाली इंद्रियों को एकाग्र करने के लिए आकृति की आवश्यकता तो योगी बनना है तभी तो स्थूल शरीर की सुविधार और के लिए अब के लिए सूक्ष्म शरीर को खराब न करे और सूक्ष्म शरीर के मजाक के लिए कारण शरीर में कुछ संस्कार न डालें। तटस्थ रहे तो योग सिद्ध हो जाएगा प्रेमी बनना है तभी भी उसी स्वरूप को प्रेम करें, हर को मैं मेरा मानकर प्रेम ना करें। तो योगी बनना हो प्रेमी बनना हो विवेकी बनना हो तो ये तीन ही सब में वही बात काम आएगी जैसे प्रेमी भगवान को प्रेम करते करते करते अपना देह दयास भूल जाता है अपना विकार भूल जाता है स्थूल शरीर का प्रभाव गया सूक्ष्म का प्रभाव गया और मैं भगवान का भगवान मेरे पैर करते करते कारण शरीर है अविद्या वो भी मिट जाती है भगवतमय हो जाता है तो तुम्हारा सर्वोपरि काम है कि तुम आनंद में रहो अभी नारायण ने ऋषि प्रसाद को पुराना पड़ा तो बहुत अच्छा तो बोले बापू ये अपने ऋषि प्रसाद में है तो कभी कभी अपने लगता है कि अरे ये तो कभी कभी अपन बोलते तभी तो लगता अरे इतना सारा ऐसे ही इतना सारा का इससे भी ज्यादा अपना स्वरूप है अपना आत्मा है लेकिन उसको भूल के ये पढ़ते आगे न सुख कारण शरीर की सूक्ष्म शरीर की और स्थूल शरीर की आसक्ति तो स्थूल शरीर की सूक्ष्म शरीर तो कारण शरीर की स्थूल शरीर तो यही शर, इसी जीवन में समाप्त हो जाएगा लेकिन सूक्ष्म शरीर तो कई जन्मों तक रहता और सूक्ष्म शरीर को शुद्ध सुख मिले इसलिए कारण शरीर की अविद्या मिटानी पड़ती है अविद्या उसे बोलते जो विद्यमान नहीं है फिर भी दिखे जैसे पानी पे लील दिखती है तो उसका अपना अस्तित्व तो नहीं है पहले पानी है और बाद में भी पानी रहेगा लेकिन अभी भी पानी है लेकिन पानी को ढककर बैठे लील, लील समझते पानी के ऊपर हरा हरा सवाल बोलते गुजराती में ऐसे ही जैसे लील पानी पानी के पानी के पहले पहले भी पानी था लील के समय भी पानी है लील के बाद भी पानी रहता है ऐसे रूपी लील के पहले भी वो चैतन्य ब्रह्म शिव राम जो कहो और ये माया का विस्तार है तभी भी वो ब्रह्म परमात्मा है और माया चली गई स्थूल शरीर की सूक्ष्म शरीर के कारण शरीर के तभी भी परमात्मा तो परमात्मा अपने शुद्ध स्वरूप में अपने आत्मा को जान ले तो जब भी दुख आए तो ये भाव करे कि दुख मन में आया है रोग आए तो भावना करे कि रोग शरीर में आया है और मैं नहीं जानता हूँ मैं नहीं जानता हूं ये कारण शरीर अज्ञान है लेकिन नहीं जानने को भी मैं तो जानता रहा होंगे मैं ये नहीं जानता सूरज के पार क्या है मैं नहीं जानता तो सूरज के पार भी कुछ है इसको भी जानते हो और क्या है ये नहीं जानता हूं तो, तो कैपेसिटी नहीं है स्थूल शरीर की कैपेसिटी है उतना देखता है सूक्ष्म शरीर की कैपेसिटी उतना समझता है कारण शरीर की कैपेसिटी उतना अनुमान करता है इन तीनों को मैं जानने वाला हूँ तो जैसे स्थूल शरीर सूक्ष्म शरीर कारण शरीर ऐसे ही शरी, शरी, शरी, स्थूल दुनिया है सूक्ष्म दुनिया है यार सूक्ष्म की जानकारी न जानकारी का जो अज्ञान विद्या है कारण शरीर इन सब से परे और इन सब में ओतप्रोत जैसे तिलो में तेल ओतप्रोत है चकमक में आग ओतप्रोत है पुरुष और पुरुष के अंदर शक्ति ओतप्रोत है ऐसे ही इस ब्रह्मांड में परमात्मा जैसे आप जी शरीर में फुल है न उतप्रोत कीड़ी पीछे लगे नाक पे मक्खी बैठे और पैर में कांटा लगे तो आपको खबर पड़ जाता है आप ओतप्रोत है ऐसे ही वही जो आप हैं जिसको खबर पड़ जाता है वो ज्ञान स्वरूप जैसे शरीर में उतप्रोत है ऐसे सब जगह उतप्रोत है आ, वो नित्य है बाकी आकृति बनती है बिगड़ती जैसे साबु के बुलबुले पैदा होते लीन होते तो वो अपना आत्मा चैतन्य है तो तत्व का अभ्यास करने वाले साधक लोग विचारवान अभी हम थोड़ा आज शनिवार है थोड़ा फिर चले जाएंगे मंत्र के लिए चलते चलते हम बीमार हुए ये हुए हम मर गए तो पहले दिन कराया था ये स्थूल शरीर पड़ा है ठीक हम मर गए हर शमशान में ले जा रहे तो जिसको मैं राजीव मानता था जिसको मैं प्रेम जी मानता था क्या तो मर गया ये मर गया उसको भी मैं देख रहा हूँ भोग जल रहा है तो इससे में अलग तो जो देख रहा है सूक्ष्म शरीर उसमें भी देखना देखने का भाव आता है तो इस भाव को भी मैं देख रहा हूँ तो अपना आत्मा हो गया वो उस आत्मा में शांति बोले एक क्षण के लिए आएगा ज्यादा आदत हो गई ना दौड़ने की मन की एक क्षण के लिए आएगा लेकिन उस शुद्ध आत्मा परमात्मा का झलक मिलेगा अब एक क्षण के लिए एक दो सेकंड के लिए पांच सेकंड के लिए मिला तो फिर 15 सेकंड के लिए भी मिले 25 सेकंड भी हो जाएगा 50 और पचास सेकंड भी हो जाएगा धीरे धीरे 50 मिनट तक भी पहुंच जाएगा। एक आदमी जंगल में जा रहा था उसको बड़ी प्यास लगी एक महाराज आ रहा था बोले महाराज जी जंगल में तो बहुत मेरे को पानी चाहिए प्यास महाराज ने कहा यहाँ से आधा किलोमीटर जाएगा ना तो एक तालाब है बड़ा बहुत बड़ी अच्छा पानी लेना आधा किलोमीटर गया देखा कि कुछ है नहीं पानी ना तालाब वाला इधर उधर देखा भटका फिर देखा कि सब बगीचा जैसा क्या लगा जीव गया तो वो तो लेक था तालाब लेकिन लील से ढका था हरियाली से आया लील को और पानी पिया थोड़ी देर में तो मौस सेट हो गया लेकिन अब उसको पता चल गया कि दिखता है हरियाली हरियाली मोस मोस लेकिन वाटर इनसाइड अब उसको कोई धोखा नहीं दे सकता ऐसे ही तीन मिनट के लिए भी माया की मोस हट जाए लील हट जाए आत्मा का अनुभव कर ले तो ज्ञानी फिर ऐसे ही व्यवहार करेगा जैसे और लोग करते लेकिन उसको एक्सपीरियंस है उसका अनुभव है जब चाहे एक बार लील को हटाकर एक बार पानी पा लिया पी लिया तो फिर जब भी चाहे वो पी सकता है अब दूसरों को फैला सकता है और दूसरों को बताता है की भाई ये मोस है ये लील है ये हटा होता पानी क्या करूं मैं ये करू मैं मैं क्या करूं मैं क्या करूं करने वाला कौन है मेरा सिर दर्द हो रहा है मेरा सिर दर्द हो रहा है तो सिर दर्द हो रहा है ऐसा कौन बोलता है सिर तो नहीं बोलता है तो इसको जानने वाला तो अलग है मेरे पेट में दर्द है तो पेट तो नहीं बोलता है तो लेकिन दूसरा एक्सपीरियंस कर रहा है वो सूक्ष्म शरीर तो सूक्ष्म शरीर का एक्सपीरियंस था और स्थूल शरीर की पीड़ा थी लेकिन अभी मैं ठीक हूँ तो पहले पीड़ा नहीं थी तभी भी मैं था पीड़ा हुई तभी भी मैं हूं पीड़ा का एक्सपीरियंस हुआ तभी भी मैं हूं और पीड़ा शांत हो गया तभी भी मैं हूं तो मैं नित्य हुआ पीड़ा अनित्य हुई पीड़ा का एक्सपीरियंस अनित्य हुआ तो ऐसा अपने मैं खोजे की वो मैं कौन हूं तो शांत होता जाएगा तो मौसम हटेगा लील हटेगा अविध्या आत्मा का स्वाद आएगा जैसे पानी का स्वाद आता है ऐसे आत्मा का उसी प्रकार बड़ा सुखद लगेगा इससे आत्मिक शक्ति बुद्धि में चमत्कार बुद्धि उस सत्य का स्वाद पाकर बलवान होगी तो फिर मन के घसीटने में नहीं आएगी तो मन फिर इंद्रियों के घसीटने में नहीं आएगा और कभी आ भी गया तो तुरंत अपना सुना तो सावधान भी हो जाएगा तो शरीर बल मनोबल संगठन बल धन बल जन बल सबसे ऊंचाई है अनुभव वाला ज्ञानी का ब्रह्मवेता का भक्तारंभ में भाव का सुख लेता है भोगी क्रियाजन्य सुख लेता है विचारवान वन विचार से सुख लेकिन ये तो स्व का सुख ले लेगा उसो आत्मा है। कितना भी बाहर से दुख आए लेकिन सदा नहीं रहेगा कितना भी बड़ा प्रॉब्लम आए लेकिन ये सपने जैसा ही है जैसे सपने में सब बदल जाता है ऐसे ही बदल जाना जीवन में कितने ही दुख आए कितना ही टेंशन आया अभी है क्या आज से एक साल पहले कितना टेंशन था शनिवार का दिन एक साल पहले शनिवार आए कितनी टेंशन कितना कितना हूं गुड कितन बैड लेकिन नो गुड परमानेंट नो बैड परमानेंट ऑल इज पॉसिंग थ्रू वो कौन देखता है जो देख रहा है वो मैं हूं और जो दिख रहा है वो माया है कैसे माइक ये सब माया है लेकिन आये तो हम कह ही जो पहले बोल दिया वो अभी सुनाई पड़ रहा है, कौन है? <laughs> वही है। ऐसे जो दूर, दूर दूसरे दूसरे देखते वो सब अपा नहीं है ये शत्रु है ये बुरा है ये मेरी मिसेस है मिसेस माय माय बिसेस इज सब अपने ही है कहीं मिसिस होके बैठे कहीं मिस्टर होके बैठे कहीं गुड होके बैठे कोई बैड होके बैठे गुड एंड बैड ये माइंड बोलता है वो देखता है कारण शरीर को देखता है वो चैतन्य आत्मा मैं एक हो रहा हूं सो हम सो हम So. Um. So. Um. So. Um. So. तो सो जाए, साक्षी चैतन्य शरीर बीमार होता है फिर भी जो बीमार नहीं होता उसको देखता है मन दुखी होता फिर भी जो दुख से परे है वह चैतन्य अमर आत्मा सो माना वो हम माना मैं हूँ ऐसे एक शरीर में जो सोहम चैतन्य ऐसा सब में मैं हूं। जिसकी शक्ति से आख देखते वो मैं हूँ जिसकी शक्ति से कान सुनते वो मैं हूँ जिसकी शक्ति से मन सोचता है वो मैं हूँ चैतन्य अमर आत्मा सौ शिवरात्रि कालरात्रि अहोरात्रि अपने शिव स्वरूप को स्मरण करके आनंदित होने के लिए ज्ञानमय होने के लिए चैतन्यमय होने के लिए व्यवस्था की गई है सो so, हम चैतन्यो हम सचिदानंद श्वासन दर जाए सो बहराये हम सो हम गिलता जाएगा शांति महाधुर्य सुख स्वरूप है अपना चैतन्य आत्मा सो हम हम उसी परमात्मा की शरण जा रहे है ऐसा मन बोलता है परमात्मा मेरा आत्मा है और मन बोलता है मैं उसकी शरण जा रहा हूँ अच्छी बात है मैं सोहम स्वरूप हूँ ओम ओम ओम ओम मैं स्थूल शरीर सूक्ष्म शरीर कारण शरीर नहीं इन सब को सत्ता देने वाला परमात्मा का सनातन सपूत हूं ओम ओम ओम शिष्य रूप से मैंने प्रार्थना की कि गुरुवार मुझ पर कृपा करना गुरुवार तुम्हारी भक्ति का दान देना और अंतरात्मा गुरु ने कहा कि कृपा करना क्या है? मेरा स्वभाव है कि तुम्हें मैं आनंदित करूं तुम्हें मैं मेरी मह का अनुभव कराऊं अब तुम्हारी मैं मेरी मैं एक चैतन्य सत्ता है साधक तू तो अपने मैं को गुरु की मैं में मिला दे और गुरु की मैं तेरी मैं में मिली मिलाई है ओम आनंद भावना कर मधुर आनंद आनंद आनंद शांति शांति माधुर्य ओम ओम सब स्वपना लेकिन वो सोहम स्वभाव अपना है हाउ चिदानंद रूप शिवो शिवोहम शिवोह में मृत्यु शंका न मैं जाति भेद मृत्यु मेरी नहीं होती और जात पात का भेद मेरा नहीं है ये तो शरीरों की मृत्यु होती और जात पात का भेद भाव मन की कल्पना है इन दोनों को देखने वाला मैं सोहम आनंद वहम ओम ओम ओम ओम ओम ओम माधुरी ओम ओम स्वास्थ्य आज हमारी परम शिवरात्रि जैसे शिव अपने सोहम स्वरूप में ऐसे हम भी अपने सोहम शिव स्वरूप में ओमानंद ओम आनंद दृढ़ भावना करते जाना जैसे मैं बोलता हूँ ऐसे ही तुम बनते जाओ ऐसे ही मन में बोलते सोते जाओ और रोज इसी प्रकार ध्यान में मस्त होते जाओ आनंद ओम हौ शांति माधुर्य ओम ओम आनंद हे आनंद दाता गुरुदेव तुम्हारी जय हो, हे सुख दाता सरकार तुम्हारी जय हो, हे प्रसाद दाता प्रभु तुम्हारी जय हो राम जी को भी सरकार बोलते हैं, सतगुरु को भी सरकार बोलते असली सरकार राम और सतगुरु की जय हो प्रभु तेरी जय हो सच्चिदानंद, आनंद कंद मेरे आत्मा परमात्मा जय हो मैं तुम्हारा तुम मेरे आहा। आनंद है माधुर्य है मस्ती लीलाम कर ले मनवा सुस्ती और हम स्वभाव की मेरी पीले मस्ती और मस्ती का नाम है तंदुरस्ती जय हो हम। मैं में कारण देने नाम अलग अलग है शिव और गुरु लेकिन है एक का एक जय हो सो सौ आनंद जय हो।, हो प्रभु तेरी जय हो हमारी तो महाशिवरात्रि परम शिवरात्रि हो गई हाँ। हम तो आत्मशिव की पूजा में पावन हो रहे हम तो आत्मशिव के आनंद में आनंदित हो रहे हम तो आत्मा परमात्मा शिव को बाहर दूर नहीं कैलाश पर नहीं और मंदिर में नहीं हमारा अपना आपा हृदय मंदिर में ही देख रहे वाह ओम ओम ओम ओम री जय हो हो प्रभु तेरी जय ओम ओम होच हैच पीस ट्रू मच स्पिरचुअल पॉवर Home, home, home. हा, हा। home, home. मुझे असत्य आसक्ति से सत्य अंकार से हटाकर अपने सत्य सुहाम स्वरूप में ले चलो गुरुदेव ईश्वर तमसो सु ज्योतिर्गमया मुझे अविद्या अंधकार से बचाकर आत्म स्वरूप में शांत स्वरूप में ज्ञान स्वरूप में मेरी वृत्ति लगा दो मेरे इष्ट देव मेरे गुरुदेव मृत्यु और माम मुझे मौत से बचाकर अपने अमर स्वरूप के तरफ गमन करा दो गुरुदेव दाता मैं तुम्हारी शरण प्रभु मैं तुम्हारा हूँ माया ने मुझे भटकाया है मुझे मिथ्या शरीर में आ मिथ्या मन की कल्पना में भटकाओ मिथ्या आकर्षणों में उलझाओ जन्म जन्मांतर का है लेकिन अंधेरा चाहे कितना ही जन्म जन्मांतर का हो प्रभु गुरु तेरा प्रकाश उस अंधकार मई हृदय गुफा में मैं तेरा प्रकाश पा रहा हूं, तेरा ज्ञान पा रहा हूँ तेरा माधुर्य पा रहा पाँ तेरा सोहम स्वभाव का अमृत पा रहा मेरे प्रभु मेरे गुरुदेव जय हो मारा जन्म जन्म भर मत फिर मिट्यो न मन को त्रास तो शरण जब आयो हो मिट्टी जम की फांस आनंद हे परमेश्वर हे साक्षी हे चैतन्य तू मेरा अपना आपा था मुझे पता न था गुरु प्रसाद से मैं अब पता पाकर अपने अहम का लापता कर रहा हूँ मेरी चिंता लापता मेरा दुख लापता मेरा शोक और पाप ताप लापता जब पता पाया तेरा तो मुझे मेरा पता नहीं जय हो गुरुदेह दया कर दो मुझ पर मुझे अपनी शरण में रहने दो सोहम शरण में रहने दो मुझे ज्ञान के सागर से स्वामी अब निर्मल गागर भरने दो ढांचा दुनिया के सब प्राणियों की अपेक्षा ज्यादा सुयोग्य प्रकृति ने ईश्वर ने बनाया है साधारण जीव खाने पीने में मैथुन करने में अपना जीवन पूरा कर देते हैं लेकिन मानवीय सोच सकती है और कई अदृश्य शक्तियों को अदृश्य खजाने को खोल भी सकती है मानवीय मती परमश के साथ दक्षिणेश्वर में चर्चा कर रहे थे कुछ साधक कि प्रकृति एक पौधे पर एक ही रंग के फूल देती है तो क्या मानवीय प्रयत्न उस अदृश्य सत्ता को चेतना को जगाकर क्या एक ही पौधे पे दो फूल ला सकते क्या दो रंग के बोले जहाँ वो मानवीय चेतना वो आत्मिक शक्ति जगे वहाँ प्रकृति में परिवर्तन करने का भी सामर्थ्य रखती है कोई बड़ी बात थोड़े है प्रकृति के नियम के अनुसार जो दिखता है उससे भी बहुत कुछ आत्मिक चेतना में सामर्थ्य है और प्रकृति उसी से सामर्थ्य लाती है संसार का सार शरीर है शरीर नहीं तो तुम्हारी जमीन जायदाद ये वो क्या महत्व रखता है मात्राए खत्म हो जाए तो आँख होते हुए भी नहीं देखेगा गंध तन मात्राए क्षीण हो जाए तो नाक होते हुए भी नहीं सूंगेगा रस तन मात्राए काम नहीं करे तो जीव होते हुए भी स्वाद नहीं आएगा जब आदमी मरता है तो तन्मात्राएं सही तो सूक्ष्म शरीर चला जाता है सूक्ष्म शरीर में भी वो चैतन्य सर्व्यापक आकाश ने जैसे घड़ा कहीं भी चला जाए तो आकाश उसको सब जगह मिलता है ऐसे सूक्ष्म शरीर चला जाए तो तन मात्राओं को चेतना मिलती है, और वही तन तन्मात्राएं वाला सूक्ष्म शरीर फिर दूसरा स्थूल शरीर धारण करके चेष्टा करता है तो संसार का सार शरीर है शरीर का सार इंद्रिया है इंद्रियों का सार मन है और मन बुद्धि के निर्णय के अनुसार चलता है मन का सार बुद्धि है बुद्धि का सार जीव है और जीव का सार चिदावली है और चिदावली का सार वो चैतन्य है तो चिदावली चैतन्य की अति निकटवर्ती है स्वरूप है उसी चिदावली को शास्त्रकारों ने कुंडलनी शक्ति कही महामाया कही आज शक्ति कही जगतम्बा कही पराप्रकृति प्रकृति कही वह कुंडलनी शक्ति कीड़े से लेकर ब्रह्मा तक कीट पतंग मनुष्य पशु पक्षी में सब में है और वही कुंडली शक्ति उस चैतन्य की सत्ता जैसे पानी पर लील ऐसे चैतन्य की सत्ता से वह कुंडली शक्ति जैसे पानी पानी से बनी लील पानी पर ही जी रही है और उसमें भी पानी है ऐसे ही कुंडलनी शक, शक्ति भी पर ब्रह्म परमात्मा की आलादनी शक्ति परमात्मा से उत्पन्न हुई परमात्मा से पोषित हो रही है और उसमें भी परमात्मा चेतना है उस परमात्मा चेतना से भरी हुई चिदावली चित्त शक्ति कुंडलनी शक्ति महामाया माया जगदम्मा जो कहू उसी के कारण आपका हमारा सबका शरीर जीव जंतुओं का शरीर चेष्टा करता समझ रखता है अगर मच्छर में भी वो चिदावली चेतना सत्ता न होती तो मच्छर को ज्ञान नहीं होता मच्छर में भी ज्ञान है खटमल में भी ज्ञान है बैक्टेरिया में भी अपना आंशिक ज्ञान है तो ज्ञान वो चैतन्य स्वरूप है और उसी ज्ञान को साकार करने की जो व्यवस्था है वो कुंडलनी शक्ति की उसी ज्ञान को क्रियावंत करने की जो व्यवस्था है वो कुंडली शक्ति की तो कुंडलनी शक्ति मनुष्य के शरीर में मलमूत्र के द्वारों के बीच मूलाधार केंद्र है उसमें पड़ी रहती दो तीन प्रतिशत उसकी ऊर्जा से साधारण जीवन धकेलने वालों का काम चल ही जाता है और वो दो तीन प्रतिशत फायदा लेते हैं इसीलिए बुंदु रह जाते हैं सारी पूजा उपासना मंदिर अभिषेक शिव मंत्र राम मंत्र कृष्ण मंत्र गुरु सेवा इन सब का सार ये है कि वो आपकी सुशुद्ध शक्ति जागृत हो और जितने अंश में जागृत होती और जिस केंद्र पर उसकी जागृति का प्रभाव पड़ता है उस केंद्र के विलक्षण लक्षण प्रकट होने जा, लगते मस्तिष्क में प्रत्येक न्यूरोन में सात हजार जोड़ने वाले तंतु होते हैं और 360 मील की गति से एक दूसरे को खबर पहुंचाने का काम करते हैं डॉक्टर लोग ये बात जानते होंगे तो वो प्राण शक्ति और विद्युत शक्ति से ही काम उनका संचालित होता है तो कुंडलनी प्राण शक्ति और विद्युत शक्ति का पुंज है तो जितनी विशेष जागृत होती है उतना ही शरीर में प्राण प्राण शक्ति शक्ति शक्ति शक्ति और और विद्युत विद्युत जाता होती की कमी से ही हमारे शरीर के कुछ कम काम करते है और रोगी बन जाते है उन रोगों को निवृत्त करने के लिए एलोपैथी की जहरीली दवाएं अथवा आयुर्वेदिक की ही किए प्राकृतिक दवाइया करके उन को ठीक ठीक करने का प्रयास करते लेकिन लेकिन तो तो वो एक तरफ से तो होते लेकिन वो रोग फिर जगह बदलते रहते प्राण शक्ति और विद्युत शक्ति की कमी के कारण अब जो जानकार जोगी हैं उनका कहना है कि आपकी कुंडली शक्ति जागृत हो और आपके जीवन में थोड़े बहुत रोज प्राणायाम हो तो प्राण शक्ति विपुल मात्रा में होगी तो जल्दी आपका शरीर रुग्ण नहीं होगा और जहाँ रुगण हुआ है वहाँ फिर आप प्राणायाम और मंत्र के जाप से प्राण शक्ति विद्युत शक्ति भेजकर आप स्वस्थ हो सकते अथवा तो थोड़ी बहुत बार की दवाई की सहाय लेकर बाकी भीतरी जो आवश्यकता है वो पूरी कर सकते अखंडानंद एक महात्मा को देखते थे की कि किसी को कोई भी बीमारी हो तो घास का टुकड़ा उठा के दे देते बोले घोट के लगा दो घोट के मल दो के पी जाओ सब बीमारियों की एक ही दवाई तीन खा घोट कर ले लो भाई तो, तो अखंडानंद कोई साधारण संत नहीं थे प्राइम मिनिस्टर की गुरु उनके चरणों में बैठ के कथा सुनते थे ऐसे अखंडानंद ने उस जोगी को पूछा की महाराज जी जो भी आते हैं और आप एक तिनखा दे देते है हरे घास का धूप का और घोट के लगा दो के मक दो घोट के पी जाओ कान की तकलीफ है तो कान में दो गुंद इसी तिनखे की डाल दो नाक में तकलीफ है तो सूंघ लो पेट में तकलीफ है तो लगा दो अंदर ये है तो जरा घोट के पी लो तो ये आप उसी घास पे बैठे रहते और वही से तिनखा उठा के दे देते है और लोगों को ठीक हो जाता है इसका क्या कारण बोले सब चीजों में पांच भूत और तुम्हारा शरीर भी पांच भूतों से बना है तो मैं तिनखा उठाता हूँ तिनखे की तरफ देखता हूँ संकल्प करता हूँ कि जो कण इसके कम हो गए हैं वो इस तिनखे में विकसित हो जाए वो तो मेरे संकल्प से तिनखे में वो कण विकसित हो जाते सामने वाले घरों को मिट जाता है राम रामकृष्ण से जब शिष्यों ने पूछा कि प्रकृति का तो नियम है कि गुलाब के रंग का गुलाब के पौधे को एक गुलाबी फूल लगता है दो तो नहीं लग सकते तो के विकास से क्या दो रंग वाला गुलाब एक ही पौधे को दो रंग वाला लग सकता है क्या रामकृष्ण ने कहा कुंडलनी का मूल वो चैतन्य है जो वो कुंडलनी और वो चैतन्य जिसका अधिक विकसित हुआ वो प्रकृति में परिवर्तन कर सकता है हाँ के होता है? दूसरे दिन वही ही शिष्य आए तो देखा कि गुलाब के, के पौधे में गुलाबी फूल तो है लेकिन साथ में एक सफेद गुलाब उसी पौधे तो उनकी नजर गई देखा कि ये कैसे हुआ तो रामकृष्ण मुस्क्राएगा ये शक्तियां प्रदर्शन के लिए नहीं होती अथवा किसी को बुध बनाकर अपना धन इकट्ठा करके ऐश करने के लिए नहीं होती है अपितु सामने वाले को तुम्हारे अंदर में दिव्य अति दिव्य शक्तियां छुपी है उसका एहसास कराने के लिए महापुरुषों के द्वारा कभी चमत्कार हो जाते हैं जो तांत्रिक ढंग से भी मंत्र मंत्र का जाप करते तो वहा भी वो विद्युत और प्राण शक्ति की विशेषता काम करती साबरी मंत्रों में भी वही और वैदिक मंत्रों में भी वही कुंडली शक्ति प्राण चेतना जगाई जाती और वह प्राण शक्ति शक्ति किसी किसी को अगले जन्म की ही यात्रा की हुई होती है तो जन्मजात कुछ कुंडली विशेष जागृत होती है तो उनके जीवन में चमत्कार पाया जाता है जैसे आदि शंकराचार्य तीन साल की उम्र में ही मलायम भाषा में बड़े आगे निकल गए थे तीन वर्ष की उम्र में सात वर्ष में तो वेद पढ़ने लग गए और वेदों का रहस्य का व्याख्या करने लग गए और आठ वर्ष में तो दीक्षा लेकर और सोलह वर्ष में तो वेद पर भाष्य लिखने में सफल हो गए लोगों की नजर में चमत्कार है लेकिन योगियों का कहना है कि सामान्य आदमी दो तीन प्रतिशत विकसित करता है तो जो प्रतिभा संपन्न है उसने चार पांच दस पंद्रह बीस प्रतिशत विकसित कर दिया वो बीज रूप में सबके पास उतने का उतना पड़ा है को नहीं जानते ऐसे लोग गई गुजरी स्थिति में अपना जीवन भटका देते हैं धार्मिक होने पर भी बाहर का पूजा पाठ का विस्तार तो करते है लेकिन उसका फल पाने की सूझबूझ न होने के कारण उनकी धार्मिकता भी उनके जीवन में इतना निखार नहीं लाती क्योंकि उनके जीवन में सूझबूझ वाला सत्संग और मार्गदर्शक गुरु नहीं होता तब तक वे बेचारे मनमानी मानी की बैल के नहीं यात्रा करते रहते कबीर ने कहा भटक मुआ भेदु बिना पावे कोन उपाय युग गए वह प्राण शक्ति और दिव्य शक्ति का खजाना संजोए हुए कुंडली शक्ति साढ़े तीन चक्र मार कर सुषुप्त दशा में रहती उसको प्राणायाम के द्वारा साधन वचन के द्वारा अपने प्रयास के द्वारा जगाया जा सकता है लेकिन उसमें कर्ता मौजूद रहता है तो गलती की भी संभावना है थकान की भी संभावना है इधर उधर कहीं भटक जाने की संभावना है अगर कोई उसी विषय के जानकार सदगुरु मदद कर दें, तो वो सहज में जाग जाती है और सहज में साधन होने लगते है कभी नहीं गया साधु भाई सहज समाधि बली गुरु कृपा भाई जा दिन से दिन दिन अधिक चली साधु भाई सहज समाधि बली यहाँ गुरुत्व का महत्व ऐसा नहीं कान फूंक दिया दक्षिणा ले लिया किसी मजहब में फसा दिया ऐसे गुरुओं को तो हम दूर से प्रणाम करते है लेकिन गुमाना अंधकार रूमाना प्रकाश अंधकार को अज्ञान को मिटाते जाए और हमे आत्म प्रकाश देते जाए ऐसे गुरु जिनको सत्य का बोध है उनको बोलते सतगुरु सिख धर्म ने कहा सतपुरख पिछानिया सतगुरुता का नाम किसके संग सिख उदरिये नानक गुणगा ऐसे सतगुरु के सानिध्य से सिख का मतलब सिख मानकर साधना करने वाले का उद्धार हो जाता है अंतर क्षमताएं प्रस्फुटित होने से अति इंद्रिय भी जागृत हो जाती हैं। अंतर प्रस्फुटित होने से अति इंद्रिय योग्यताएं भी विकसित हो जाती हैं। जैसे संजय ध्रत के महल में बैठे बैठे भी युद्ध के कोने कोने में क्या हो रहा है बराबर वर्णन करता चला जा रहा है व्यास की कृपा हुई उसकी अंत क्षमता प्रस्फुटित हुई और अति इंद्रिय ज्ञान प्रकट हो गया संजय बोलता जा रहा है और बिल्कुल जो घटना घटती वो ही बोलता जा रहा है और जो बोला जा रहा है उस समय ये टीवी और रेडियो के साधन नहीं थे फिर भी अति इंद्रिय जगत में इन बाह्य के इंस्ट्रूमेंटों से भी ज्यादा साफ सुथरा प्रमाण भूत है ज्ञानियों ने कुछ प्रयोग किए के पेस में भेजा और रेडियो सिस्टम से जुड़े रहे तो उस सिस्टम में तो कभी गलतियां हुई और मैसेज पूरे आए ना आए वातावरण के असर हुए लेकिन टेलीपैथी से जो सुना माना गया वो ज्यादा साफ सुथरा आया तो जितना सूक्ष्म होता है उतना उसकी व्यापकता ज्यादा होती है चपरासी पटवारी अपनी अपनी रेंज में उनका साहब होते है लेकिन तहसीलदार का साहब होना ज्यादा व्यापक होता है कलेक्टर का उससे ज्यादा चीफ मिनिस्टर का उससे ज्यादा राष्ट्रपति का उससे ज्यादा ऐसे ही जितना जितना सूक्ष्म उतना उसका प्रभाव ज्यादा और उतना परिश्रम कम राष्ट्रपति को इतना परिश्रम नहीं करना पड़ता होगा जितना चपरासी को करना पड़ता होगा जयराम जी की शादी परिश्रम लेकिन राष्ट्रपति का जो सूक्ष्म है वो भी आवश्यक है जरूरी है ऐसे जितना जितना आप अंतर्मुख होते हो उतनी उतने आप ऊंचाई को पाते हो जितनी जितनी वो प्राण शक्ति विद्युत शक्ति के निकट आप पहुंचते हो उतनी, उतनी आपके पास सत्ता सामर्थ्य योग्यताएं बढ़ती, फिर फिर भले बाहर की हो, भी आपकी वाणी से आपके से, आपके से, आपकी चेष्टा से बहुत विशेष लाभ होने लगते हैं। उनके पीछे रहस्य यही है कि आपकी प्राण शक्ति और विद्युत शक्ति कितने अंश में आपने डेवलप की है विकसित की है शहर तो में पहुंचना एक उसकी विकसित अवस्था तो काम राम में बदल जाएगा क्रोध क्षमा में बदल जाएगा घृणा प्रेम में बदल जाएगी अगर स्वाधि पर ज्यादा दिन साधना कहते हो तो ये संशय और कल्पना सत्य संकल्प और दूसरी सिद्धियों में बदल जाएंगे मणिपुर केंद्र की अपनी योग्यता है अनाहत केंद्र की अपनी योग्यता है विश्व केंद्र अगर डेवलप हुआ तो उसकी अपनी योग्यता है वो आपने पहले कई बार सुन रखी शरीर बल मन बल धन बल, जन बल, जन बल संगठन बल इन सब से भी आत्म बल बहुत बढ़िया है पावरफुल ये बात भी कल तुमने सुनी तो ये कुंडली शक्ति जगने से प्राण शक्ति और विद्युत शक्ति के कारण विशेष काम करते तो आदमी का आत्म बल बढ़ जाता है और साथ साथ में अंतर क्षमता प्रस्फुटित होने से अत की गति बढ़ जाती है जमशेद टाटा स्वामी विवेकानंद जब लंदन में थे तो वहाँ गए थे जमशेद टाटा और स्वामी विवेकानंद को कहा कि मुझे कारखाना लगाना है आप बताइए भारत में कौन सी जगह ऐसी है जहाँ लोहो पानी विद्युत मेरा अच्छा चले स्वामी विवेकानंद ने अति इंद्रिय जगत में प्रवेश पाकर कहा जमशेदपुर जमशेद वही आपका कारखाना अच्छा चलेगा ये चीजें पर्याप्त महागर्भ में पड़ी और कारखाना डाटा इतना चमका है दुनिया जानती है ऐसे कभी कभी अपने कुछ ऐसे प्रश्न होते और महापुरुषों से जब पूछते हैं तो जब उत्तर मिलता है उनके सारम हम अनुसार कुछ निर्णय करते हैं तो बहुत सारी विपदाओं आपदाओं से बच जाते हैं और कई महापुरुष संकेत करते और हम लापरवाही करते हैं तो आगे चलकर विपदाओं और आपदाओं में हमको गिरना पड़ता है ये भी हम लोगों ने कई बार देखा श्वेता सर उपनिषद में इसको कहा के प्राप्तवान योगाग्निमय शरीरम न रोगो न जरा न व्याधि फिर रोग के कर्ण जरा और व्याधि के कर्ण इतना प्रभाव नहीं रखते जब वो कुंडली शक्ति योगाग्नि में शक्ति जागती चाइनिक योगियों ने कहा स्पीट फायर इसको कुंडली को ये दो प्रकार की शक्ति है एक लौकिक जिसको सेक्युलर बोलते हैं और दूसरी आध्यात्मिक जिसको स्पिरिचुअल बोलते हैं तो लौकिक व्यवहार करने के लिए तो दो तीन प्रतिशत इस ऊर्जा का हम उपयोग कर लेते बाकी प्रसुप्त पड़ी। अगर ये ऊर्जा जागती तो लौकिक स्वास्थ्य और लौकिक व्यवहार भी हमारा ऊंचा और उन्नत हो जाता है और आध्यात्मिक यात्रा भी हमारी आसान हो जाती है वो पति बेवकूफ है जो पत्नी को ध्यान भजन से रोकता है क्योंकि पत्नी की ऊर्जा विकसित होगी तो बच्चा अच्छा आएगा भोजन में अच्छे वाइब्रेशन आएंगे और वो पत्नी बेवकूफ है जो पति को आध्यात्मिक यात्रा में विघ्न करती या रोकती क्योंकि पति ऊपर उठेगा तो पत्नी को लाभ मिलेगा लेकिन न जानने के कारण अथवा तो एक दूसरे से स्वार्थ सिद्ध करने की शुद्धता के कारण पत्नी पति को रोकती कई जगह पर कई जगह पर पति पत्नी को रोकता है कि मेरा क्या होगा क्योंकि जब से ये अध्यात्मिक हो गए तो मुझे इतना कॉपरेट नहीं करती अब वो नहीं करेगी क्योंकि पहले जो उसको तुम्हारे साथ शारीरिक विकार भोगने में आनंद आता था अब वो आध्यात्मिक शक्तियों की जागी मन और पान कुछ शुद्ध हुए हैं, इसलिए वो आपको कीचड़ में गिरने में कॉपरेट नहीं करती लेकिन दूसरा कॉपरेट इतना कर सकेगी जो आपका भला हो जाए ऐसी पति के विषय में समझो, पति जाता है तो पत्नी को खतरा होता है पति पत्नी जाती तो पति को खतरा होता और दोनों जाते हैं तो कुटुंबियों को खतरा होता है क्योंकि पहले जितना खुशामद करते थे या आधीन रहते थे अब नहीं रहेंगे क्यों विल पावर बढ़ जाएगा स्वतंत्रता बढ़ जाती अगर पूरा घर चला तो पड़ोस को खतरा होता है कि पहले तो हमारी बातों में आते थे मानते थे नहीं ये सारा कुटुंब बिगड़ गया और पूरा मोहला अगर इस दीक्षालय का चल पड़ता है तो गांव वाले बोलते हैं ये ये सारा है जी के चक्कर वाला है क्यों है? कि वो हमारे चक्कर में हमारे प्रभाव से निकल गया उनका अपना प्रभाव जगा है इसलिए हमारे प्रभाव से जो दबते थे या इम्प्रेस होते थे अब नहीं हो रहे तो आपका पतन हो रहा है इसलिए पत्नी नहीं रो रही है आपका पतन हो रहा है इसलिए पति नहीं रो रहा है आपका पतन हो रहा है इसीलिए कुटुबी नहीं रो रहे लेकिन आप उनकी जाल से बाहर आ रहे इसलिए रो रहे जयराम जी की मेरा भाई मुझे कहता था भाई सुधर जा सुधर जा सुधर जा बहुत उपदेश देता था सुधर जा सुधर जा मतलब मेरे कहने में चल और मेरी जब वो गुरुकृपा की वो शक्ति जगी तो मैं उनकी दास्ता कब तक लूंगा उनके हित का उतना में कर लेता लेकिन वो वो जब अपना आहित भी ढंग से करा ना, हम नहीं करते थे तो जो जो वो चित शक्ति कुंडलनी शक्ति, जाने जाने उतने उतने आप सही रस्ते चलने लग जाते और आप पराधीनता के जीवन से स्वाधीनता के तरफ मृत्यु से अमरत्व की तरफ खिन्नता से शांति के तरफ दुष्टता से सज्जनता के तरफ वो महामाया आपको उठा ले जाती है जिन जो आप ऊपर उठते आरंभिक लोगों के लिए बाह्य उपासना ग्रह बनाए गए शिव मंदिर में जाओ राम मंदिर में जाओ पूजा घर में जाओ चर्च में जाओ उन कुल की पूजा उपासना का तात्पर्य है इस में उधर जो संत महापुरुष आते, जैसे खरीदी के लिए बाजार जाया जाता है, ऐसी आध्यात्मिक उन्नति के लिए पूजा सामूहिक पूजा स्थलों में जाओ ताकि वहा कोई संत महात्मा मिल जाए तीर्थों में जाओ सीहस्त में जाओ कुंभ के मेले में जाओ तो उस आपकी धार्मिकता की केजी करते करते तुम हाई स्कूल में प्रवेश पा सको इसलिए सिंहस्त के मेले कुंभ के मेले और संतों के संग यहाँ मंदिर और मठ बनाए गए राम जी विवेकानंद कहते थे कि गाड़ी के आगे घोड़ा लगाने के बजाय घोड़ा के आगे गाड़ी लगाने का हाँ हो गया मंदिर इसलिए बनाए जाते थे कि वहाँ साधु संतों के आध्यात्मिक ओरा बरसती वो आम आदमी को लाभ मिले मंदिर में जाए घंट बजाते तो मन हाथों पर होता है प्राण का जो रिधम चल रही थी उससे थोड़ी उन्नत तो इसलिए घंट बजाने की व्यवस्था हो घर से चले मंदिर में तो अपने मन के संकल्प विकल्प चल रहे थे हाथ ऊपर उठार घंट के वाइब्रेशन ने मस्तिष्क के संकल्प विकल्पों की, की वो जो कुंडलाकार उसमें गैप डाल दी अब आपकी भावना और आपका संकल्प दर्शन करके जो होता है उसको एक मौका मिलता है इसीलिए व्यवस्था है ऐसी आरती का दिए का बिली का भी यौगिक विज्ञान के ढंग से व्यवस्था है की आपकी प्राण शक्ति और कुंडली शक्ति विद्युत शक्ति जागृत हो तो आप केवल स्थूल दुनिया में ही न रहें पटवारिया चपरासी की हैसियत वाली मती न रहें आपकी तो राष्ट्रपति जैसी मति हो राष्ट्रपति जहां से मति को भोजता है उस पर ब्रह्म परमात्मा चेतना का साक्षात्कार हो ऐसी व्यवस्था का नाम है धार्मिक व्यवस्था समय हो गया है दीक्षा भी इसीलिए दी जाती थी दुख दरिद्रता पाप ताप शोक से निवृत्त करके सुख संपदा आरोग्यता और आनंद की प्राप्ति करा जो पाप ताप दुख दरिद्रता मिटाना चाहता है जो सुख शांति माधुर्य और मुक्ति पाना चाहता है वो शिष्य और जो उसमें सहाय करने की योग्यता रखता है उसको गुरु गुरु ये शक्ति देने की क्षमता रखते हैं और इन चीजों को पचाने की श्रद्धा रखने वाले को शिष्य और देने वाले को गुरु अर्थात गुरु की करुणा कृपा देने का सामर्थ्य दी और शिष्य को पचाने की वृद्धा दीक्षा तयराम जी की दीक्षा फिर बोलते गुरु दीक्षा गुरु से दीक्षा ली वो दीक्षा तीन प्रकार की होती है। दीक्षा निगाहों के द्वारा गुरु कृपा बरसा के हमारी वो प्राण शक्ति कुंडली शक्ति जता देते फिर हमें ध्यान और भजन नियम का सहारा लेते हैं, तो साधना करना नहीं पड़ती अपने आप होने लगता है। कभी हास्य कभी रुदन कभी चुपचाप कभी नृत्य के गुरु की दीक्षा दीक्षा काम करती है और एक बार के किरण गुरु ने भेज दिए फिर वो प्राण शक्ति शक्ति जागृत होकर अंदर मूवमेंट करने लगती है ऐसा एक दो का नहीं तुम्हारे में से हजारों का अनुभव होगा जिसका अनुभव हो हाथ उठाए देख लो इन लोग कितने हाथ है देखो कितने हाथ है देखो कितने हाथ उठे हाथ हिलाओ तो पता चले कितने उठे ये क्या अनुभव है रिक्शा के बाद अपने आप हिल चाल होती भीतर अब जो नए बंदे बैठे उनको ताजिब लगता होगा देखो इतने हाथ झुठमुठ में हिलाते होंगे क्या जयराम जी की पहले कर्ण पहले करना पड़ता था अब होने लगता है सांभवी दीक्षा। दीक्षा दूसरी होती है मांत्रिक दीक्षा गुरु मंत्र देते और वो साधक जपता रहता है जैसे डायनामो घूमता एनर्जी क्रिएट होती है ऐसे ही विद्युत के कण क्रिएट फिर मंत्र आप जहाँ जी रहे और जो मंत्र पसंद है उस प्रकार का मंत्र दे तो और ज्यादा लाभ होता है। अगर मुझे कोई चलाना है तो सबको एक मंत्र लेकिन की अपेक्षा सामने वाले के कल्याण की, की महत्व ज्यादा है तो फिर सामने वाले की जो योग्यता है वही मंत्र उसको देना उचित है नहरदी ऐसे लोक संत थे भालिया को मरा मरा मंत्र दिया और द्रु को दिया। बाले को के तुम और को दिया। तुम तुम यही ना शक्ति रूप में तो कौन सा मंत्र कौन से केंद्र पर काम करता है वो महापुरुष जानते हो सामने वाले के जिस केंद्र पर ज्यादा जीना है उसको उसी प्रकार का जप और मंत्र रचेगा भी तो एक होता है संभवी दीक्षा दूसरी होती मांत्रिक दीक्षा तीसरी होती स्पर्श दीक्षा तो चाहे प्रसाद को स्पर्श करके दे दे या मथे पर स्पर्श कर दे कभी कभार हम योग्य बनते जाए तो मोज जा आ गई तो उनके द्वारा गुरु की ओरा या गुरु की वो ऊंचाई को छूकर आने वाले वाइब्रेशन हम हमें प्रविष्ट हो जाते और हमारे को लाभ मिलता है। इसका मतलब भी नहीं कि सर कि गुरु जी सिर पे हाथ रख दो सिर पे हाथ रख दो सिर पे हाथ रख दो तो सब कुछ सिर पे हाथ रख देने से भी नहीं होता है अगर कब सब कुछ सिर पे हाथ रख देने से हो जाता तो श्री कृष्ण अर्जुन के सिर पे हाथ रख देते फिर गीता सुनाने की क्या जरूरत है जयराम जी की और पे ही हाथ रख देना हो तो हम इतना गले को क्यों गाले रोज जयराम जी की पे हाथ रखने कभी अपनी मर्यादा और अपना लाभ होता है राधे राधे रदे में हृदय स्वर का ज्ञान दिलाने के लिए सत्संग की भी जरूरत पड़ती तो सब अपनी अपनी जगह पर ठीक है गुरु जी ये कर दो गुरु जी वो कर दो तुम्हारा कल्याण किस ढंग से होगा जितना गुरु जी जानते उतना तुम नहीं जानते तो सिर्फ खपाना सिर्फ हपाना या ज्यादा है। अब गुरु जी उठे तो गुरुदेव भगवान कीज फलाना नहीं गुरु बोलते भाई जब शांति है तो शांति गुरुदेव भगवान की जाए फलाना जय ये सब क्यों करते हो गुरु जी को राज